रेडियो के सभी श्रोताओं को पवन का इनकलाबी सलाम श्रोताओं शहीद आजम भगत सिंह व उनके अन्य क्रांतिकारी साथियों के लेख और उनसे संबंधित अन्य दस्तावेजों को ऑडियो फॉर्म में हम प्रसारित कर रहे हैं इसी क्रम में आज प्रस्तुत है लेख भगत सिंह को पीली पगड़ी किसने पहनाई इसे लिखा है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली यानी जे के सेवानिवृत्त प्रोफेसर चमन लाल ने ये लेख सांप्रदायिक ताकतों द्वारा शहीद भगत सिंह की छवि खराब करने की कोशिशों के प्रतिरोध में लिखा गया है इसलिए को हमने नौजवान भारत सभा की वेबसाइट नवभाष डॉट इन ऐसी दिया है वेबसाइट पर मिली जानकारी के अनुसार प्रोफेसर चमन लाल ने भगत सिंह और उनके साथियों से जुड़े संपूर्ण दस्तावेजों का संपादन किया है चमन लाल हिंदी पंजाबी और अंग्रेजी में भगत सिंह आरोप किताबें भी लिख चुके हैं जिनका उर्दू मराठी और बांग्ला इत्यादि भाषाओं में अनुवाद हो चुका है तो आई सुनते हैं ये लेख भगत सिंह को पीली पगड़ी किसने पहनाई मेरे पास भगत सिंह से जुड़ी 200 से ज्यादा तस्वीरें हैं इनमें उनकी प्रतिमाओं के अलावा किताबों और पत्रिकाओं में छपी और दफ्तर वगैरह में लगी तस्वीरें शामिल हैं ये तस्वीरें भारत के अलग अलग कोनों के अलावा मॉरिशस फिजी अमेरिका और कनाडा जैसे देशों से ली गई है। इन हैं। इनमें से ज्यादा तस्वीरें भगत सिंह की इंग्लिश हेड वाली चर्चित तस्वीर है जिसे फोटोग्राफर श्याम ने दिल्ली के कश्मीरी गेट पर 3 अप्रैल उन्नीस को खींची थी इस बारे में श्याम का बयान लाहौर षडयंत्र मामले की अदालती कार्रवाई में दर्ज है लेकिन पिछले कुछ वर्षो ऐसी मीडिया खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भगत सिंह की वास्तविक तस्वीरों को बिगाड़ने की मानो होर मच गई है मीडिया में बार बार भगत सिंह को किसी अनजान चित्रकार की बनाई पीली पगड़ी वाली तस्वीर में दिखाया जा रहा है भगत सिंह की अब तक याद चार वास्तविक तस्वीरें ही उपलब्ध हैं। पहली तस्वीर 11 साल की उम्र में घर पर सफेद कपड़ों में खिंचाई गई थी दूसरी तस्वीर तब की है जब भगत सिंह करीब सोलह साल के थे इस तस्वीर में लाहौर के नेशनल कॉलेज के ड्रामा ग्रुप के सदस्य के रूप में भगत सिंह सफेद पगड़ी और कुर्ता पायजामा पहने हुए दिख रहे हैं तीसरी तस्वीर 1927 की है जब भगत सिंह की उम्र करीब 20 साल थी तस्वीर में भगत सिंह बिना पगड़ी के खुले बालों के साथ चारपाई पर बैठे हुए हैं और सादा कपड़ों में एक पुलिस अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहा है चौथी और आखिरी इंग्लिश हैट वाली तस्वीर दिल्ली में ली गई है तब भगत सिंह की उम्र 22 साल से थोड़ी ही कम थी इनके अलावा भगत सिंह के परिवार कोर्ट जेल या सरकारी दस्तावेजों से उनकी कोई अन्य तस्वीर नहीं मिली है आखिर क्यों आखिरकार भगत सिंह की काल्पनिक और बिगाड़ी हुई तस्वीर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वायरल कैसे हो गई उन्नीस के दशक तक देश हो या विदेश भगत सिंह की हैट वाली तस्वीर ही सबसे अधिक लोकप्रिय थी सत्तर के दशक में भगत सिंह की तस्वीरों को बदलने का सिलसिला शुरू हुआ भगत सिंह जैसे धर्मनिरपेक्ष शख्स के असली चेहरे को इस तरह प्रदर्शित करने के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार पंजाब सरकार और पंजाब के कुछ गुट हैं। 23 मार्च उन्नीस को भारत के तत्कालीन गृह मंत्री वाई बी चौहान ने पंजाब के फिरोजपुर के पास हुसैनीवाला में भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु के स्मारक की बुनियाद रखी अब ये स्मारक ज्यादातर नेताओं और पार्टियों के सालाना रस्मी दौरों का केंद्र बन गई है दरअसल भारत की सत्ताधारी पार्टियां भगत सिंह की बदली हुई तस्वीरों के साथ उन्हें एक प्रतिमा में बदलकर उसके नीचे उनके क्रांतिकारी विचारों को दबा देना चाहती है ताकि देश के युवा और आम लोगों को उनसे दूर रखा जा सके ब्रिटेन में रहने वाले पंजाबी कवि अमरजीत चंदन ने वो तस्वीर साझा की है जिसमें उन्नीस में खटकर कला में खट कलामे पंजाब के उस समय के मुख्यमंत्री और बाद में भारत के राष्ट्रपति बने यानी जयल सिंह भगत सिंह की हैट वाली प्रतिमा पर माला डाल रहे हैं भगत सिंह के छोटे भाई कुलतार सिंह भी उस तस्वीर में है भारत के केंद्रीय मंत्री रहे एम एस गिल बड़े ही गर्व के साथ कहते सुने गए हैं कि उन्होंने ही प्रतिमा में पगड़ी और कड़ा जोड़ा था यह समाजवादी क्रांतिकारी नास्तिक भगत सिंह को सिख नायक के रूप में पेश करने की कोशिश थी भगत सिंह के क्रांतिकारी लेख 1924 से ही विभिन्न अखबारों पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं इस समय उनके लेख किताबों पुस्तिकाओं पर्चों वगैरह के रूप में छप रहे हैं जिनसे इस नायक की क्रांतिकारी छवि उभर कर सामने आती है 80 के दशक तक भगत सिंह का लेखन हिंदी पंजाबी और अंग्रेजी में छप चुका था जिसकी भूमिका विपिन चंद्रा जैसे प्रसिद्ध इतिहासकार ने लिखी थी उनके लेखन से ये प्रमाणित हो गया कि वो एक समाजवादी और मार्क्सवादी विचारक थे इससे भारत के कट्टरपंथी दक्षिणपंथी धार्मिक समूहों के कान खड़े हो गए भगत सिंह को बहादुर और देश बताने के लिए उन्हें पीली पगड़ी में दिखाना ज्यादा आसान समझा गया ये उग्र मीडिया प्रचार के माध्यम से भगत सिंह की बदली गई छवि के जरिए एक अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी विचारक के मुक्त कामी विचारों को दबाने की साजिश है तो श्रोताओं शहीद भगत सिंह से संबंधित कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत आप सुन रहे थे जवाहरलाल विश्वविद्यालय दिल्ली यानी जेएनयू के रिटायर्ड प्रोफेसर चमन लाल का लेख जिसका शीर्षक था भगत सिंह को पीली पगड़ी किसने पहनाई उम्मीद है आपको ये लेख पसंद आया होगा आपसे ये भी अपेक्षा है कि इसे अधिक ऐसी अधिक लोगों को शेयर करके भगत सिंह ऐसी जुड़ी असलियत जनता के बीच ले जाए और समाज को आपस में लड़ाने व जाति धर्म के नाम आरोप बांटने वाली सांप्रदायिक शक्तियों के मनसूबों को निस्तनाबूत करें तो इस श्रृंखला के अगले कार्यक्रम के साथ आपसे फिर मिलेंगे तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी पवन को नमस्कार